स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्म चैतन्म सर्वूतगुहाशय सर्व तीत विधे नम भगवान शंकराचार्य के उपदेश प्रणित इसमें भगवान शंकराचार्य जो केवल साधक आत्मचिंतन को कैसे आत्मचिंतन में मन को कैसे लगा के रखे और धीरे धीरे इस चिंतन के फलस्वरूप मन भी एक कल्पित वस्तु है मन अपना स्वरूप में लय होकर के आत्मभाव में स्थिर हो जाता है मतलब आत्मभाव व्यापकता के साथ एक होकर के संसार बंधन से मुक्त हो जाता है तो इस विषय में जो ये पंच महाभूत से बने हुए शरीर है और पंचम और पंच तन्मात्र से बने हुए सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर पंच महाभूत से बने हुए है और पंचम तन्मात्र से बना हुआ सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के अवयव है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब तन्मात्रा से बने हुए हैं। और जब अधिक होते हैं तब तो उसको पंचीकरण करके भगवान ने पंच महाभूत बनाया और जो पंच महाभूत से पूरा सृष्टि जो दिखाई पड़ता है दिखाई नहीं पड़ती यदि तो तन्मात्रा दिखाई दिया होता तब तो जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग होता है तब हमको शुक्ष्म शरीर दिखाई दिखाई दिखाई देता है परंतु वो नहीं देते सब है। देते हैं इंद्रिय इंद्रिय सब तो यहां पे भगवान शंकर पंच महाभ से बना हुआ शरीर और जो है ये सूक्ष्म शरीर एक के बाद एक अपनी पूर्व के तो संचित कर्म का अनुसार प्रारब्ध बनता है संचित कर्म से कुछ को लेकर के के बनते और से ही चाय होता है इसके बिना उसका चाय नहीं है। तो आप शरीर मन बुद्धि साथ करके प्रकार क्या करते हैं आत्मा सबसे भिन्न वस्तु है और आत्मा की विद्यमानता से रहने के कारण शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपने अपने विषय के अनुसार व्यापार कर पाते हैं परंतु एक बड़ा गलत गलत काम ये करते हैं बुद्धि कि आत्मा को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ मिला देते हैं ये बुद्धि की काम है बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होकर के जब आत्मा को अलग समझ पाते हैं तो ये चेतन तत्व बिल्कुल विलक्षण है जन्म मृत्यु जरा वैदि से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन तत्व हैं वही है अब यदि इसको नहीं समझ पाने के कारण कई वादी जो है यहाँ पे शून्य बाद में पहुँच गया आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं हम जानते हैं नास्तिक दर्शन है सात चार शरीर कोई आत्मा मान लिए थे जैन वादियों ने शरीर परिमान आत्मा को माना और बौद्ध के चारवादियों ने कुछ श्रोतान्तिक वैभाषिक बाहरी जगत जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई देता है ऐसा कहते हैं एक वादी बोलते हैं बाहरी जगत अनुमान के द्वारा हम जानते हैं एक बात ही बोलते हैं बाहरी जगत जो है बुद्धि में ही है बाहर कुछ है ही नहीं प्रोजेक्शन है बुद्धि का सारा और इल्यूशन और जो है एक बात ही बोलता है शून्य से सब कुछ आया हुआ है तो ये जो शून्यता ये बोलना जुक्ति नहीं है क्योंकि सब कुछ शून्य है इसको समझने वाला कोई एक व्यक्ति है कोई व्यक्ति तत्व तो है इसलिए सुनना बात तो नहीं हो सकता और बुद्धि उनकी सिद्धांत तो कौन सा है बुद्धि को विषय रूप में जानती हैं फलत तो हमें ज्ञान हुआ हमें जानते हैं बोलते हैं परंतु तो वेदांत तो बोलते हैं उसको दिखाते हुए कलम इसको पढ़ सुनना तो अपनाजुकता बुद्धिर अन्य दृश्यता क्योंकि सुनना भी है ये हम नहीं कह सकते बुद्धि से पीछे मैं क्या समझा क्या नहीं समझा इसको समझने वाला एक तत्व पीछे और है जिसको वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार साक्षी बोलते हैं साक्षी तो बोलते हैं जुगता अत घटवता से इसलिए बुद्धि भी विज्ञान अभी आत्मा नहीं है। इसको समय इस स्थिति मतलब तो प्रक्रिया में ना थोड़ा बुद्ध मत को थोड़ा सा खंडन करने के लिए जो बुद्धि को ही आत्मा मान लिया था उन लोगों ने आज जो लोग उसके पीछे गए वो आत्मा मतलब सुनो ही आत्मा है ये तो नहीं हो सकता अब किसी का ये आज जैसा सूर्य पाठ में आया था यदि शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुई होती है शून्य अनुष्ठित होकर के ऐसे बोध उत्पन्न होता है ऐसा नहीं होता नहीं होता इसलिए युक्त और घटवत्ता से इसलिए ये युक्ति संगत घट की तरह ये जो है बुद्धि भी एक विषय है मत आत्मा हमारा साक्षी का विषय बनता है प्राक्षिता क्योंकि बुद्धि की फंक्शन से पहले सुषुप्त अवस्था में जब हम जाते हैं कि जब हम गहरी नीति तो मतलब मन और बुद्धि तो काम नहीं करते तो बुद्धि की फंक्शन से पहले अपना अस्तित्व सिद्ध होता है इसलिए बुद्धि आत्मा नहीं है विज्ञान आत्मा नहीं है क्योंकि मेरी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये समझने वाला इसके पीछे एक व्यक्ति है तो सुषुप्त जो जब हम जागते हैं सब कुछ लय हो गया था तो है कौन है तो एक व्यक्ति जो अस्तित्व वाला स्वयं अस्तित्व वाला है फिर अपनी बुद्धि के साथ कनेक्ट करके माइंड के साथ कनेक्ट करके फिर कल क्या किया था परसों के उसका हमको पूरा करने विचार करते हैं इसलिए बुद्धि आत्मा नहीं हो सकता युगतः अतो घटव तश्चर घट, घट की तरह वो भी एक विषय है आत्मा इसलिए प्राक सिद्धि और उसको समझने वाला बुद्धि से पहले एक तत्व विद्यमान है इसलिए प्राक सिद्धि विकल्प था जिस प्रकार विकल्प कर, करने से पहले ये है कि वो है उसके पहले विकल्प करने वाला उसके पीछे बैठा हुआ इसलिए बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकते और, और क्यों अगर यहाँ तक कलम पढ़ लिए थे अविकल्पम तद अस्त्यव जत पूर्वम सद विकल्प था इस प्रकार विकल्प करने से पहले बुद्धि को सोचने से पहले तो उसके पीछे कोई एक तत्व तो रहता है उसके पीछे कोई एक तत्व तो रहता है जो मतलब हमेशा एक रूप में है करके भी बुद्धि फंक्शन नहीं करा सुषुप्त अवस्था में जैसे ही जग गया तो वो अपना जो जगा हुआ था जो नहीं सोया था तुरंत अहंकार उसको तादात्म्य कर देते हैं रिफ्लेक्शन की तादात्मक कर दे विकल्प उत्पत्ति तो उत्पत्ति हेतु क्या है यही कारण है कि हम अहंकार के साथ उसको तादात्मक कर देते हैं फिर शुरू है। आगे देखिए यहाँ से शुरू होगा हमारा अज्ञान कल्पना मूलम संसार नियामक हित्वात्म परम ब्रह्म विद्वान मुक्त सदा भयम कल्पना मूलम संसार नियामकम हिवात्मा परम ब्रह्म विद्वान मुक्त सदा सदा भयम बोलते हैं ये जो ओम कंस कल सोलह नंबर तक पढ़े थे ना कहा तक पढ़े थे कल तो सत्रह नंबर क्या है आपका मतलब पंच महाभूत की जो आपका अठार प्रकरण है ना देख आ, ए, सोल सोलह सोलहवा प्रकरण में है पार्थिव प्रकरण न आप जो है पार्थिव प्रकरण नंबर सिक्सटीन आप, आप आपके पास कौन सा पुस्तक है सीताराम जी ओह ऑनलाइन पुस्तक है तो आप जो है ना तो उसमें ये रामकृष्ण मिशन वाला पुस्तक में आप, आप देखिए उसमें हाँ प्रकरण सोलह है ठीक बोला हाँ हाँ सोलह सोलवा तक हो गया था ठीक ठीक बिल्कुल सही बोला आप प्रकरण के सोलवा प्रकरण तो अज्ञान कल्पना मूल में टू पेज हाँ वन सेवेंटी टू पेज में देखिए आपका ऑनलाइन में निलंजन भाई ने खोला तो उसमें तो यही तो दिखाई दे रहे हैं हमको सोलवां प्रकरण के सोलवा श्लोक ना आप एक सौ तो बहत्तर पेज पे आप जो है ना वन सेवन वन सेवेंटी टू पेज में आइए पेज में हाँ, ना सोलह मोक है अविकल्प तदस आप पार्थिव प्रकरण में ये पार्थिव प्रकरण जी पार्थिव पार्थिव प्रकरण में आप पंद्रह पंद्रह श्वक में क्या लिखा है वहां पे सुन्नता नहीं कल तो ये नहीं ये तो नहीं नहीं ये नहीं पड़ा था ये जो है प्रकरण में पार्थिव प्रकरण में कंसिस्टिंग ऑफ आर्थ इसमें जो है मतलब सोलहवा प्रकरण में जो सोलहवा श्लोक तक देखिए अपन पहु तो, नहीं, नहीं आप कहीं हाँ, आगे चले गए यह प्रार्थिव प्रकरण में आइए हा न आपने अठारहवें प्रकरण में चले गए आप सोलहवें प्रकरण में आइए हाँ। आप तत्व प्रकरण को देख रहे हैं दाउट अठारह प्रकरण है वो आप स... आया ना अभी हाँ तो कंसिल अच्छा आपका पुस्तक में पन्ना भी भिन्नता होगा हाँ तो हाँ शून्यता नुक्ता वै बुद्धि दृश्यता जुक्ता तो घटविद इसका हाँ ये हो गया खल और अविकल हाँ तदस्त पूर्व सद्विकता विकलपोत्पत्ति यदि अच्छे तो कारण अवकल हाँत ठीक है तद मतलब जो विकल्प नहीं हो सकता वो है जब पूर्व विकल्प विकल्प तो, होने से पहले जो विद्यमान रहता है वो अविकल्प है विकल्प होने से मतलब आत्मा यथार्थ स्वरूप तो में सुषुभित अवस्था में जब रहते है। विकल्प नहीं होता। जैसे ही मतलब शरीर बुद्धि काम करना शुरू करता है तब विकल्प करना शुरू करता है शब्द ज्ञान होने पर वस्तु शून्य विकल्प बस, बस कोई एक शब्द प्रयोग होता है कुछ प्रती होता है परंतु पारमार्थिक वस्तु नहीं है वो विकल्प उत्पत्ति हेतु ये जो है उत्पत्ति जब होते हैं ना मतलब शरीर इंद्र का तादात्म्य करते हैं संसार की मतलब अर्थवा अधरूप प्रक्रिया में जो उत्पत्ति वहाँ पे विकल्प होता है कि ये इसके बना है कि उसका बना है इस प्रकार विकल्प होते हैं जब जद, यदि अश्वत्त तो कारण ये कारण रूप में हम जब देखेंगे आत्मा को तब वहाँ पे कारण रूप में आकर के तब घट पट मठ सब विकल्प होता है एक ही सच्चिदा घट पट मठ रूप में विकल्प करते हैं हम लोग अपने संस्कार के अनुसार इकट्ठ भी हो सकता है बट भी हो सकता है विद्यमान है, है पूर्ण रूप से उसके ऊपर हम अपने संस्कार के उनका जन्म दुष्करण अनुसार हम विकल्प करते रहते हैं और इसलिए ये संसार एक कल्पना मूल है अज्ञान कल्पना मूलम संसार निमक हिवात् परम ब्रह्म विद्दा भय अज्ञान कल्पना मूल संसार नियामक हिवात्मा ब्रह्म विद्यात् सदा भय <laughs> कलनाल अज्ञान संसार संसार का नियामक कौन है अज्ञान भी कल्पित है अज्ञान की परमार्थिक वस्तु तो नहीं है। यदि अज्ञान परमार्थिक वस्तु तो होता तब अज्ञान नाश होने का संभावना भी नहीं होती इसलिए कल्पना कल्पनाम संसार संसारस्य नियामकम ये संसार का नियामक अज्ञान है और संसार को उत्पत्ति करना यह सब अज्ञान से ही उत्पत्ति होता है हितवा इसको छोड़ करके आत, अपने को आत्मान परम ब्रह्म विद्वा मैं ही असंग पूर्ण व्यापक हूँ इस प्रकार से जानना चाहिए तो ज्ञान ही आपको मुक्तक मतलब मुक्ति की स्थिति है और सदा अभयम सभयि अभयम वही को प्राप्त हो सी हे जनक तुम अभय भाव को प्राप्त कर दिया द्वितिया भयम भवती द्वैत तो भाव मिट जाए तब तो कोई भय नहीं है इसलिए अज्ञानम कल्पना मूलम संसार से कल्पना मूलम अज्ञानम संसार से ये अज्ञान भी कल्पित है अज्ञान कल्पित है मतलब क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो भी जगत दिखाई दे रहा है रज्जु स्वरूप की अज्ञान ही हमारा जो है उसको कई प्रकार की कल्पना के लिए कारण बनता है और वही जो है यहाँ पे संसार की उत्पत्ति के लिए हेतु बनता है अपने स्वरूप को ठीक से हमने नहीं देखा वस्तु उसी हम वहाँ पे उसको विकल्प करने लगे ठीक से देखते तो विकल्प नहीं होती इसीलिए बोलते हैं अज्ञान कल्पना मूलम संसार नियमकम हित्वा इसको छोड़ करके अपने को परब्रह्म ब्रह्म मैं असंग पूर्ण व्यापक हूँ अकर्तम अभक्तम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तम हूँ इस प्रकार के मुक्तम तब क्या हो जाएगा यही ज्ञान आप, आप हमेशा ही मुक्त है कभी बंधन है आया नहीं बुद्धि से हमने अपने ऊपर बुद्धि जो है पहले बोल करके बुद्धि अपने ऊपर बंधन की आरोप किया इसलिए इस बुद्धि को छोड़ करके मैं तो नित्य मुक्त हूँ मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ नहीं है ये बुद्धि ने आरोप किया हुआ है तो इसी के कारण ये जो है मैंने किया क्या मालूम क्या होगा ये एंजाइटी एंगजाइटी नहीं तो होगा ये सब चला जाएगा जैसे ही शुद्ध आत्मा की दिशा में मन जाने लगता है तब तो वो अभय भाव को प्राप्त करते है। सदा अभय अज्ञान कल्पना हित्व आत्मा न इस भाव को छोड़ करके मतलब बस अपनी परिच्छिता के भाव को करतृत्व भोक्तित्व बुद्धि को इसको छोड़ करके हमेशा यही विचार मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ मैं पूर्ण हूँ और यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है ये शरीर और बुद्धि को भगवान ने दिए है इस चीज़ को समझने के लिए और इस भाव में स्थिर होने के लिए और इस भाव में स्थिर होना ही मुक्त स्थिति है और अभय पथ की प्राप्ति है अब जो बोल हैं जिस प्रकार से कि जागृत सपन तय बीजम त्यजेत सुषु्ताख्यम तमोमय अनस्मत्वाच्चित्यजेत जाग्रतस्वनों तेरबीज सुषुप्ताख्यम तमोमय त्यजेत ये हम अपने अपने में तीन अवस्था की आत्मा में तीन अवस्था की हम कल्पना करते हैं तीन अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति परंतु जागृत सप्न सुषुप्ति तीनों ही मिथ्या है जागृत सुषुप्ति तीनों ही मिथ्या क्योंकि एक दूसरे को व्यविचार करते हैं जागृत का वस्तु में काम नहीं आता का जागृत में काम नहीं आता स्वप्न जागृत दोनों ही सुषुप्ति में नहीं रहता इसमें सत्य तो कहां पे सत्य तो वो वस्तु है जो हर एक अवस्था में समान रूप से विद्यमान रहता है जागृत सप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में अनुसूद जागृत काल में भी मैं अपने इंद्रियों से स्थूल वस्तु को देखा था वो जो देखने वाला है स्वप्न so, काल में मैं अपनी मनोकल्पित वस्तु को अपने मन से बना करके उसके सुख दुख भोग रहे थे सुषुप्त so, अवस्था में वही मैं अपने अज्ञान का अवृत करके आनंद से सोता हूँ ये जो मैं मैं मैं की अनुभूति और अवस्था की व्यावृत्ति मैं की अनुवृत्ति और अवस्था और तत्क विषय की व्यावृत्ति इससे ये सिद्ध होता है ये तीनों अवस्था जो है मिथ्या है और उसके अंदर जो इस चीज को समझने वाला है वही एक मेरा स्वरूप है इसलिए जागृत स्वप्न तयोर बीज जागृत और स्वप्न इन दोनों का जो बीज है वो सुषुप्ति अज्ञान सुषुप्ति अक्कम तमोमय सुषुप्त में सब बीज अवस्था में आ जाते हैं जो भी सृष्टि की बीज सुषुप्त में अज्ञान अवस्था में हमारे ही अंदर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार हिरण नगर में जब सो जाता है तब अवंतर प्रलय होता है सारा सिस्टम से सृष्टि के बीज उनके अंदर सो जाता है आप जब हिरणनगर भी लय प्राप्त है तब सारा चीज इस चरण बीज रूप में रहते है माया वही माया बोलते हैं और वास्तविक तो सृष्टि तो इस मतलब शुद्ध ब्रह्म में तो सृष्टि होना संभव ही नहीं है इसीलिए इसके बीज अवस्थ में रह जाते हैं इस जैसे हम जागृत स्वप्न में देखते हैं जागृत स्वप्नों तयर बीजम सुषुप्त अखम तमोमयम जागृत और स्वप्न इन दोनों का जो बीज है वो सुषुप्ति नामक वो अज्ञान अंग आवर्णात्मक है तमोमयम आवर्णात्मक अनन अस्मिन परंतु एक दुष्ट में नहीं रहता जागृत का वस्तु स्वप्न में नहीं रहता स्वप्न का वस्तु जागृत में नहीं रहता सुषुप्ति का जो है आवरण जागृत में है परंतु समझ में नहीं आता इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों एक दूसरे को व्यविचार करने के कारण नास्ती है तथ्य विष्णु पारमार्थिकता नहीं है इसलिए ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ तादात्मता का छोड़ने का कोशिश करे त्यजे इसको त्याग कर इसको छोड़ने का कोशिश करें जागृत स्वप्नों तय बीज हम जागृत और स्वप्न इन दोनों का जो बीज है वो हो गया सुषुतमय अज्ञान आवरणात्मकम सुषुप्ति सुषुप्त में हर चीज़ बीज अवस्था में आ जाता है अनन असत्त परंतु जागृत में साप्निक वस्तु तो काम नहीं करता स्वप्न में जागृत वस्तु काम नहीं करता सुषुप्त में दोनों ही नहीं रहता सुषुप्त के जिस प्रकार आनंद अज्ञान से उठ कर मैं आनंद से सोता है ऐसा हम नहीं बोल पाते क्योंकि उस समय शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यवहार करते रहते व्यवहार नहीं करता ये काम में नहीं आता इस प्रकार से तीनों अवस्था में विषय सब अलग अलग होने के कारण और तीनों अवस्था के भोक्ता भी अलग अलग होने के कारण और इन तीनों को देखने वाला वो इस प्रकार भोग के द्वारा ले पाएमान नहीं होता वो इससे अलग रहते हुए होते हैं जैसे नास्ती त्रयम ये तीन पारमार्थी नहीं आए इसको त्याग कर दो इसको तय कर देना चाहिए मतलब इसके साथ तादात्मता नहीं करना चाहिए ये यही ज्ञान है शरीर तो रहेगा अपनी प्रणब्ध का परंतु तादात्मता छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। इसमें ध्यान देना चाहिए वो तादात्मा छूट जाए बस आप जय जीवन मुक्ति के आनंद ले सकते हैं अब आगे बोल रहे देखिये आत्मबुद्धि मन चक्षर आलकर्ता दिशंकर भ्रांति से आत्मकर्मेति क्रिया नम संपात आत्मबुद्धिर्मन चक्षुर आलकर्ता दिशंकर भ्रांति से आत्मकर्मेति क्रिया नम संपात उन्मील उमीलन उन्मील स्था वायेन चक्षुषा प्रकाशवात्म से बुद्ध नस्त प्रकाशतामीलन उन्मीलस्थव्येन चक्षुष प्रकाशवात्म मन बुद्धो नस्ता ये जो है जो कैसे जागृत स्वप्न सुन त्याग करेंगे वो देखो बोल रहे हैं क्या सुंदर आत्मा बुद्धि आत्मा यहाँ पे शरीर को ले लेना है शरीर मन बुद्धि चक्षुर आलोक आदि शंकरात इस सब मिल करके भ्रांति से अधिक भ्रांत होता है क्या आत्मा करता कितिक्रियानाम सं शरीर इंद्रियो मन बुद्धि आंख और प्रकाश ये सब मिल करके कोई भी काम करने के लिए आपको प्रकाश चाहिए आंख चाहिए कोई भी कर्म करने के लिए तो आपको उसमें शरीर चाहिए मन बुद्धि भी काम करते हैं तो इस प्रकार आत्मा से ऐसे पे शरीर के लेंगे आत्मा बुद्धि मनो चक्षुर आलोक अर्थात शंकर आदि सब मिल करके भ्रांति से भारतीय हो जाता क्या आत्मा कर्म ही थी विषय है इसको हम देखते हैं ना तो आत्मा विषय क्षण नहीं पाता क्योंकि शरीर के द्वारा क्रिया होता है तो मैं करने वाला हूँ उस, हो। भ्रांति होती है जिस प्रकार ये हम आँख मुझते हैं और आँख को खोलते हैं निमिल उन्मिलन स्थान वायब तेना चक्ष ये जो है हमारी ये वाइटल फोर्स के कारण ही होता रहता है ये जो हमारा उदान वायु के फल स्वरूप उन्मिलन निमिलन होता है परंतु हम इसको आंख की धर्म मान लिया आंख की धर्म मान लिया ये कहाँ से इस बच्चे निमिलन उन्मिलन उन्मिलने स्थाने वायव्य तेन हमारे वाइटल फोर्स के कारण जो है ये उड़ान वायु की मुख्य क्रिया है जिससे कि उन्मिलन निमिलन होता रहता है परंतु वो जो है हम आँख का क्रिया मान लेते हैं इसी प्रकार शरीर इंद्रियो मन बुद्धि की जो क्रिया है ना उसका आत्मा में आरोप कर लेते हैं करता जानने के कारण अच्छा इसलिए बोलते हैं चक्षुष प्रकाशक तत्व मनुष्य एवं बुद्ध नष्ट प्रकाश इस प्रकार से ये सारा जो क्रिया है शरीर इंद्रियो मन बुद्धि में है वो आत्मा में नहीं है परंतु बुद्धि क्या करते हैं वो आत्मा में आरोप कर लेते अहंकार उसका आत्मा में आरोप कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ये प्रकाश रूप है आत्मा और आत्मा के प्रकाश से सब कुछ हो पाता है ये बाकी सब जड़ है आत्मा के विद्यमानता है ये सब मिलकर के काम करते हैं और आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के काम करने के कारण ये सारा चीज आत्मा को आरोप हो जाता है भ्रांति से आत्मा से आरोप हो जाता है परंतु वास्तविक ये आत्मधर्म नहीं है जिस प्रकार उन्मिलन निमिलन ये वाइटल फोर्स प्राण के कारण वायु के कारण होता है परंतु उसका चक्षु के धर्म मानते हैं और वो क्या होता है एक बार अंधेरा एक बार प्रकाश करते हैं ठीक इसी प्रकार जो है जब बुद्धि इसको समझी आज शरीर इंद्र मन बुद्धि काम करते हैं और अंधेरा करके मतलब आत्मा को व्यापक आत्मा को ढाक करके परिच्छिन्न आत्मा को मान्यता दे करके मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं इस कर्म से ये पद प्राप्त तो करूंगा ये भावी ही अधिक रूप में विद्यमान रहता है परंतु जो है जिस प्रकार उन्मिलन निमिलन ये प्राणवायु के कारण हो पाता है परंतु इसको हम चक्षु धर्म मानते हैं इसी प्रकार शरीर इंद्र मन बुद्धि के धर्म को हम भ्रांति से आत्मा में आरोप कर लेते हैं अंधार आरोप कर लेते हैं प्रकाश मनुष्य एवं बुद्धो आत्मा की प्रकाश मन में एवं बुद्धो नष्ट प्रकाश तो, वहाँ पे प्रकाश वहाँ पे नहीं होने के कारण हमको आत्मा का प्रकाश है और बुद्धि के स्वतंत्र प्रकाश नहीं है परंतु सब मिलकर के आत्मा की सनिधि में रहने के कारण ये सब चीज आत्मा में आरोप हो जाता है ये अलग बुद्धि के काम अलग है मन के काम अलग है इसको आप अलग अलग करके समझाने के लिए कौन कैसा क्रिया कर रहे हैं और ये सारा इन क्रिया आत्मा के बड़केण पिषद में आए हुए हैं ना कि प्राण का भी प्राण है चक्षु का भी चक्षु है मन का भी मन है श्रोत्र का भी स्रोत्र है क्यों वो उसके बहुत बड़ा श्रोत्र है ये बात नहीं है बहुत बड़ा कान बहुत बड़ा आँखा ये बात नहीं है इतना ही मात्रा है उनकी विद्यमानता के कारण सारा इंद्रियों काम कर पाते हैं तो इसलिए वहाँ पर आरोप हो जाता है कि यही आत्मा सब कुछ कर रहे हैं इसको मन में रहते आगे बोलते हैं देखिए इतर संकल्प सर्वं नात्मनिकल संकल्प अध्या बस मनोबुद्धर यथाक्रम न इतर, इतर धर्मत्तम सर्वं चात्मनिकल देखिए मतलब जिस प्रकार मन का काम कुछ अलग है बुद्धि का काम कुछ अलग है बुद्धि का काम मन मन का काम बुद्धि नहीं कर सकते हाथ का काम से जद्यपि कभी कभी देखते हाथ के काम से जो है चलना नहीं होता और पैर के काम से हाथ का काम नहीं होता कभी कभी क्या होता है विलक्षण दिखाई पड़ते हैं किसी व्यक्ति का पैर नहीं है तो हाथ के सहारे चल लेते हैं किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है तो पैर के सहारे काम कर लेते हैं व्यतिक्रम है वो वो तो नहीं वो व्यतिक्रम है किसी व्यक्ति ने पैर से तीर चलाते हैं, पैर से तीर चलाते और सरप्राइज भी मिला तो ये सब जो है वो तो व्यतिक्रम है वो सामान्य नहीं है परन्तु तो जिसका जो धर्म है वो धर्मो छोड़ता नहीं है आत्मा सर्वथा अकर्थ अभोक्ता है संकल्प विकल्प मन की धर्म है निश्चय करना बुद्धि की काम है निश्चय मन नहीं कर सकते हैं और बुद्धि संकल्प विकल्प नहीं कर सकते बोलते ना यही है संकल्प अध्यय संकल्प और निश्चय तो और पहले विकल्प करके फिर जय क्रम से बुद्धि कर देती ऐसी है ये वस्तु तो ऐसा है चित्त को सहारा लेकर चित्त और अहंकार इन दोनों मन के साथ चित्त को लेना बुद्धि के साथ अहंकार को लेना तो मन संकल्प विकल्प करता है उसके बाद चित्त से एक डिलीवरी होता है कि ये नहीं ये ऐसा हो सकता है तो बुद्धि उसको देख करके निश्चय करके हाँ मैंने इसको जाना मैंने इसको समझा ये इतर इतर धर्म तम सर्वम च न इतर ये एक का धर्म दूसरे में नहीं आ सकता इसी प्रकार आत्मा अकर्ता भुगता है शरीर इंद्र मन बुद्धि के धर्म आत्मा में नहीं आ सकता है परंतु हम आरोप करते हैं अज्ञान से आरोप करते हैं इसलिए इसी प्रकार हम यहाँ पे भी आप देखिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार के धर्मों का हम अलग करके समझ पाते हैं कि क्योंकि दिखाई नहीं पड़ते परंतु इसके प्रति यदि हम ध्यान देंगे निश्चय नहीं कर पा रहे ये भी हो सकते समझना यहाँ पे हमारे माइंड फंक्शन कर रहे हैं और जब निश्चय करके निश्चे, नहीं, नहीं, नहीं ये वस्तु तो ऐसा ही है ये जब निश्चय कर लिया यहाँ पर जो है हमारी बुद्धि फंक्शन करते हैं और मन के साथ जो है चित्त मिल करके चित्त में जन्मांतरित संस्कार है तो दूसरे कोई वस्तु देख करके ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है कि चित्त वहाँ पे डिलीवरी करते हैं कुछ नहीं यदि जन्मांतरित संस्कार है तो और नहीं है तो फिर अंदर जा करके के बुद्धि निश्चय करके चित्त में संस्कार डालते हैं और फिर जो बाद में वो रिफ्लेक्ट होता है कि ये वस्तु ऐसी है तो परंतु एक का धर्म दूसरे का नहीं होता मन का धर्म संकल्प विकल्प करना बुद्धि <द्दी> का धर्म जो है निश्चय करना ये भूत भविष्यत वर्तमान को कनेक्ट करने चित्त का धर्म है और अहंकार जो तो में आत्मबुद्धि करा देता है ये अहंकार के काम है इस प्रकार से नहीं तो धर्म सर्वम च आत्मा निकल्पित इस प्रकार ये आत्मा मन के धर्म बुद्धि के धर्म सब आत्म के मन बुद्धि शरीर ये सब आत्मा में कल्पित है सभी आत्मा में कल्पित है और इसका धर्म भी आत्मा में कल्पित है जैसा हमने बताया था कि जो अध्यास करके ही व्यवहार होता है अध्यास के बिना व्यवहार होना संभव ही नहीं है तो आत्मा अधिष्ठान है शरीर इंद्र मन बुद्धि इसके ऊपर आरोपित है तो अधिष्ठान में आरोपित वस्तु का स्वरूप अध्यास भी होता है संसर्ग अध्यास भी होता है और आरोपित वस्तु में अधिष्ठान का संसर्ग अध्यास होता है आरोपित वस्तु में अधिष्ठान का संसर्ग अध्यास होता है तो अधिष्ठान का धर्म क्या है अधिष्ठान का धर्म है मैंपन तो क्या होता है मैं सभी के साथ इंद्रियों के साथ शरीर के साथ शरीर है और मैं हूँ अंधा हूं, हूं, हूं। यह यहाँ पे जो है आत्मा में, आत्म में पारमर्थिक नहीं है आगे और बोलते हैं स्थान अवच्छेद दृष्टि इंद्रियान तदात्मता इक्षते इक्षते पश्यन् क्ष क्या होता है यहाँ पे स्थान अवच्छेद दृष्टि आपका देखेंगे आप दृष्टि क्या होगा एक विशेष स्थान को परिचिन्न करके दृष्टि होती है स्थान अवच्छेद दृष्टि मतलब आप कुछ सुने मत कोई भी इंद्रिय केवल मात्र वर्तमान को ही दिखाते हैं और वो भी दिखाते हैं केवल मात्र जो जिस स्थान में मैं हूँ उस स्थान का वस्तु तो को ही दिखाते हैं था, जिस स्थान में मैं हूँ उस स्थान में यदि कुछ देखने वाला वस्तु तो देखेगा सुनने वाला सुनेगा सूंघने वाला सुघेगा जैसे हम लोग अब अच्छा, सब अलग अलग स्थान में बैठ करके आप पाठ कर रहे हैं परंतु हम अपने सामने हिमालय दिख रहे हैं और आपके सामने कोई अलग वस्तु दिखाई दे रहा है कहीं पे आवाज कहीं बस के आवास कहीं गाड़ी के आवाज इस स्थान अब और इंद्रियो के साथ बुद्धि मन अंत करण जा करके उसी को देख करके मैंने ये जाना मैंने ये निश्चय किया इस गत्वाधी ताम ही पश्चन ताम उस वस्तु को उसको देख करके मात्र मैं इसको लगता है मैं देख मात्र अपने को क्योंकि शरीर मात्र के साथ करके आपने को देख नहीं पाता किस स्थान अब जहां जिस स्थान में शरीर है उस स्थान के अनुकूल होकर अपने को देखता है, तो है मैं ही चाहे कलकत्ता में हो चाहे अमेरिका में हो बैठ करके मैं कर मुश्किल हो मैं, मैं से होता है ये बोध उत्पन्न मुश्किल यदि ये हो जाता है तब तो बस काम बन गया इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि स्थान अवच्छेद दृष्टि शैद इंद्रियानम तदात्मता स्थान की अवच्छेद दृष्टि होता है क्योंकि इंद्रियां उस स्थान के अनुकूल होकर के हमको विषय को प्रकाशित करते हैं जिस स्थान में पहाड़ है बारिश हो रहा हमको इंद्रिया उस बारिश को दिखाएगा जिसमें सुखा पड़ा वह सूखा दिखाएगा इस प्रकार से वो गत्वाधिमी पश्चन बुद्धि वहां पे जा करके उस वस्तु को उस स्थान में जो सुमत को देख करके गाँव मात्र मैं जानता हूं और शरीर मात्र ही वो इच्छा है मैं शरीर मात्र इस प्रकार मैं यहाँ पे हूँ इसलिए यहाँ के वस्तु को मैं जानता हूँ देखता हूँ इतना ही मैं हूँ मैं ही व्यापक हुआ सभी मैं अंदर मैं ही देख रहा हूँ मैं ही सुन रहा हूँ ये भाव नहीं आता भ्रांति से ये भाव भ्रांति से नहीं आते इसलिए बोलते हैं यही हमारी भ्रांति है और इस भ्रांति के स्वीकार जो है हमारे बौद्ध धर्म ने क्षणिक माना बुद्ध तो बुद्धि को क्षणिक माना आप बुद्ध शिवरी को लेकर के कुछ बोल रहे हैं पे बुद्ध क्या करते हैं उनके पास एक हर हर क्षणिक है प्रत्येक ज्ञान भी क्षणिक है और जीवात्मा भी क्षणिक है आलय भी ज्ञान मैं मैं मैं मैं करके जो बोलने वाला है वो प्रत्येक क्षण में उत्पत्ति होता है और तत्जातीय एक वृत्ति उत्पन्न करके उसी क्षण में नाश होता है एक ही क्षण में ये तीन क्षण नहीं है उनके पास एक ही क्षण में एक नया वृत्ति उत्पन्न करके सजातीय वृत्ति को उत्पन्न करके और उसी क्षण में नाश भी हो जाता है क्षणिक विज्ञान बात के सिद्धांत तो है ये तो भगवान भाष्यकर बोलते कोई बात नहीं पहले इतना समझ लो तुम साधन किसके लिए करते हो जिस व्यक्ति ने अपने को बंधन रूप में पाया था वो व्यक्ति मुक्ति काल में रहेगा कि नहीं रहेगा तुम्हारे तो सब क्षण में नाश हो रहा है। मुक्ति रहे मुक्ति कौन अनुभव करेगा मुख्य बोध बोध में जो क्षणिक बात क्षणिक बात भी भी को लेकर के ये सोत्रांतिक विभाषिकले भी विषय को क्षणिक मानते हैं उनके सिद्धांत आल्प्रिया जलते हैं प्रत्येक क्षण में एक नया नया लोग उत्पन्न होता है पहले वाला जल के दूसरे वाला को उत्पन्न करता है ऐसा उनके सिद्धांत तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इसी प्रकार आलय विज्ञान के ऊपर और बुद्धि एक भाग में दो भाग एक आलाय विज्ञान के ऊपर फिर द्रव्यात्मक प्रवृत्ति विज्ञान आलाय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान घट पठ मठ आदि के ज्ञान होता है वो वो, वो भी एक वृत्ति चलता है ये जो क्षणिक विज्ञान है क्षण चेतन है तो वो जो है एक क्षण में उत्पन्न होकर के उसी क्षण में एक सजातीय वृत्ति को उत्पन्न करके फिर नाश हो जाता है इसलिए हमको लगता है कि वही वस्तु हम देख रहे हैं परंतु वो ऐसा नहीं है ऐसा उनका कहना है तो भगवान बात बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं परंतु ये बताओ जो व्यक्ति मुक्त कौन होगा जो बंधन को अनुभव करेगा वही ना मुक्त होगा उसको मुक्ति का आनंद मिलेगा तो जो व्यक्ति बंधन अनुभव किया वो व्यक्ति अपने तो तो बंधन वाला तो रहा ही नहीं उनके सिद्धांतों को थोड़ा सा बौद्ध सिद्धांतों को यहाँ पे मन में रख करके बोलते हैं शनि कम ही तद अत्यम निरंतरम सादृश्यात दीप वी तत्ति पुरुषार्थता क्षणिक विज्ञान की जब न, न, पूर्ण हो जाए मतलब ये बंद हो जाए ये क्षण विज्ञान को उठना की कंसेप्ट उनका ऐसी है। मुक्ति की कंसेप्ट ऐसा है क्षणिक धर्म मात्र निरंतर सादृश्यात दीप बत शांति पुरुषार्थता कि अलग अलग वादियों के मुक्ति की कंसेप्ट अलग अलग है जैन और बौद्ध तो ज्ञान से, से, से, से मुक्ति मानते हैं परंतु वहाँ पे बुद्ध मुक्ति की कंसेप्ट किसकी ज्ञान से कैसे ज्ञान उसमें भिन्नता है हमारे आस्तिक दर्शन में भी शांख और जोग दर्शन जो है वो भी विवेक से मुक्ति विवेक मतलब ज्ञान प्रकृति और पुरुष की विवेक से मुक्ति मानते दो तत्व प्रकृति सत्य प्रकृति रहेगा उससे पुरुष अलग है ये बोध उत्पन्न होने पर आप मुक्त होंगे ऐसा शांख जो दर्शन बोलते हैं और नए वैश्षिक कहते हैं नए दर्शन कहते हैं 16 पदार्थ सोलह पदार्थिक दर्शन उसको साथ में लाया मतलब तो द्रव्य गुण कर्म इसको अलग करके द्रव्य से गुण को अलग करके द्रव्य का रहेगा और जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण भी रहेगा आत्मा को एक द्रव्य माना और जो है बंधुमुक्ष का गुण माना जब तक द्रव्य रहेगा तब तक गुण भी रहेगा इसको अलग करके समझना यही मुक्ति का हेतु ये उनकी कॉन्सेप्ट है नए वोशेषिक और पूर्व मीमांस दर्शन में जो है हमारे प्रभाकार जो कहते, है के से जाना ही है। और कहते हैं इस शरीर में रहते रहते अपनी स्वरूप अपनी व्यापकता अपनी पूर्णता के यदि अनुभव हो जाते हैं तब तो जो है कि यही से ब्रह्म भाव को प्राप्त करके शरीर छूटने के बाद उस ब्रह्म भाव के साथ एक हो जाता है एक ये मुक्ति है जीवन मुक्ति कंसेप्ट बौद्ध तो धर्म में भी यही है उनका ये जो क्षणिक विज्ञान अलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान को धारा निरंतर चलता रहता है और वो मैं मैं करके मैं के ऊपर विशेषका मैं इसको जानको जानती जान, मैं ये हूँ मैं वो हूँ इस प्रकार से ये वृत्ति रुक जाना ये वृत्ति को बंद कर देना यही मुक्ति है ये मुक्ति है तो इसको बोलते हैं क्षनि ही तत् धर्म मात्र निरंतर वो आत्मा के आत्मा विज्ञान बुद्धि को मानते हैं वो आत्मा और उसका ये धर्म है कि क्षणिक है वो तद अत्यर्थ हम क्षणिक और निरंतर वो धारा चलते रहते हैं और एक नाष्ट होकर के दूसरे को उत्पन्न करके उसी समय उत्पन्न करके वो धारा चलता है सादृश्य दीपी दीप, वो सादृश्यता के कारण ये ऐसा ही वस्तु तो ऐसा दिखाई पड़ते हैं जिस प्रकार वही वस्तु तो दिखाई दे रहा है परंतु इस सादृश्यता के कारण हो रहा है परंतु ये वस्तु नहीं है बदल गया वो बदल गया ऐसा उनके सिद्धांत था, था। इसकी व्यक्ति ने, ने ये जहाँ पे वृत्ति अलय विज्ञान मैं मैं वो तो नाश हो गया तो मुक्ति का अनुभव कौन करेगा मुक्ति का अनुभव कौन करेगा तुम्हारा सिद्धांत पुरुषार्थ इसलिए उनके सिद्धांत में इस कमी को दिखाने के लिए आगे बोलते हैं देखिए कि कमी तदर्थ निरंतरम मतलब समानता के कारण उसी जाति है उस जाती वस्तु को देख रहे हैं वो प्रत्येक क्षण में बदल रहा है प्रत्येक क्षण में बदल रहा है इसीलिए तुरुषार्थ था वो इस प्रकार मैं मैं की परिच्छि वृत्ति उसके ऊपर वही वही वस्तु वस्तु को मैं देख रहा हूं। ये ये है इस प्रकार वृत्ति उठते हैं, बाहरी जगत और ये जब रुक जाते हैं उसका पुरुशा, परम पुरुशा तो आगे हैं उसका परम आगे देखिए अवभाषम चेषा रूपा दि विद्यम नतच पूर्व असंगति स्वा स्वाकार अन्न जेशाम अपि विद्य जैसा नस्ति तथ असंगति वैसा नहीं है ये भी हम बोलते हैं अरे वैसा ये भी हम बोलते हैं कैसे बोलते हैं बोलते हैं कि जिसमें एक आकार की वृत्ति नहीं हुई आल विज्ञान के ऊपर प्रवृत्ति विज्ञान में परिवर्तन होता रहता मैंने जो पहले देखा था आज वो ये बोस्त नहीं है ये ये भी बोलते हैं हम तो कैसे बोलते हैं समान एक एक है, तो है, आकार, आकार रूप आदि है उसमें कहता है उसी आकार का एक समानात्मक वृत्ति उत्पन्न होगा इसलिए मैं उसी वस्तु को देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है सादृश्यता के कारण परंतु वो वस्तु नहीं अभिन्न वस्तु है ऐसा उनके स्व आकार अन्न अवभाषण अपने आकार का एक दूसरे का उपभा होता है जिसमें रूपादि जिन दिन में रूपादि है उसमें तो जैसा नास्ती जिसमें तो एक प्रकार के रूप वित्तीय रूप नहीं है अन्नति तत उससे भिन्न पूर्व असंग मतलब ये जो पहला जैसा नहीं है ऐसा हम बोलते हैं ये पहला जैसे ही है किस प्रकार से से व्यवहार होता है और उस प्रकार की वृत्ति नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ये वो वस्तु नहीं है, ये है इस प्रकार से मतलब बाहरी वस्तु की सापेक्ष में बुद्धि वृत्ति और उसके साथ व्यवहार होना इस प्रकार अलय प्रवृत्ति विज्ञान के आधार पर वो करते रहते हैं परंतु आत्मा की विद्यमानता में इंद्रिया अलग है आत्मा अलग है इसको विज्ञान को आत्मा माना उसने विज्ञान को मतलब बुद्धि को आत्माना बुद्धि बुद्धि को विषय रूप में जानते हैं ये उसका आत्मज्ञान है परंतु तो कभी हो नहीं सकता कि अपने आप अपने को विषय तो कोई नहीं कर सकता है आगे बोल रहे देखिये अन्न चेषम रूपाधि विद्यति नाप्ति तथा तो इस जिनके इसमें नहीं है तो उससे भिन्न हो गए इस प्रकार पूर्व संगति रुच्य पहले से ये भिन्न हो गया पहले चालक हो गया इस प्रकार से उनका व्यवहार चलता है बाह्य ज्ञाप्ते स्मृत भाव सदा क्षण क्षणकवाच्चार नईबा धत्ते क्वचिधि भी बड़ा मजेदार श्लोक बोला देखिए बाह्यकार स्मृत्या सदा क्षना क्षणिकच्च संस्कार नईबा धत्ते क्वचि तुधि देखिए जो जो व्यक्ति ने अनुभव किया वो तो नाश हो गया तो तुम्हारे सिद्धांत का अनुभव स्मृति तो होगा ही नहीं कभी यदि सब कुछ क्षणिक है जिस व्यक्ति को क्षणिक ज्ञान हुआ वो क्षणिक उत्पन्न करके उसको नाश हो गया तो अब तो अब स्मृति किसको होता है अनुभव करने वाला ही स्मृति होता है जो अनुभव करने वाला तो नाश हो गया तो स्मृति किसकी हो इसीलिए बोलते हैं बाह्य आकार जो बोध होता है बाहरी वस्तु को देखकर के मान लीजिए बोध होता है होते स्मृति अभाव सदा क्षणा क्योंकि सब कुछ क्षणिक होने के कारण उसका स्मृति कभी हो ही नहीं पाएगा तो नहीं नहीं हो ही पाएगा क्षणिक संस्कारम आज जो है वो सब कुछ होने के कारण वो जो संस्कार अंदर जाता है तो अविनाश हो जाएगा हो भी नहीं जाएगा क्षणिक संस्कार नचित बुद्धि में कोई संस्कार आ ही नहीं पाएगा नहीं होगा तो तुम्हारे वहाँ पे बंधमुक्श व्यवस्था बन बना ही नहीं पाओगे बंदमुक्त बना नहीं पाओगे बाह्य आकारत्व तो बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है बाहरी आकार के अनुसार होता है जैसे आप ऐसा बोलते हैं स्मृति और भाव साधा क्योंकि तुम्हारा क्यों साथ क्षणा जिसको अनुभव हो रहा है वो क्षणिक होने के कारण तुम्हारी स्मृति कभी हो ही नहीं पाएगा और क्षणिकता सब कुछ क्षणिक होने के कारण कोई संस्कार नहीं जा पाएगा अच्छा संस्कार बुरा इसीलिए बंध हुआ और ये भी एक भ्रांति है और मुक्त हो गई भी है इसलिए संस्कारम क्विदी बुद्धि में कोई संस्कार आ ही नहीं पाएगा आधारस्प्य सुल तुल्यता निर्नि त क्षणिक आधारस्व प्य असत्वाच कोई आधार तो राय नहीं हुआ पे सब क्षणिक है जो देवबंधन की आधार तो वो नहीं आधारस्व प्य असत्वात च तुलता निर्निमित क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही थे थे क्योंकि सब क्षणिक है और उसको रहने के लिए कोई निमित्त नहीं है कोई संस्कार भी नहीं आ पा रहे स्थानी व क्षणिक इसलिए सब कुछ क्षणिक उसका संस्कार यदि काम मान लीजिए बाहरी को उसका हान भी नहीं होगा क्योंकि तो नाश हो गया जिसका मान लीजिए थोड़ा सा अंतकरण शुद्ध थोड़ा सा हुआ और नाश होकर के पूरे कह उत्पन्न करेगा तो इसीलिए ये तुम्हारे सिद्धांत तो वही जो है ये चल कोई स्थायी करता नहीं होने के कारण बंध मुक्त को अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए क्षणिक के द्वारा और विज्ञान विज्ञान को जानते हैं ये भी ये सिद्धांत तो सही नहीं है तो ये बौद्धवादी का कुछ सिद्धांतों को लेकर के यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि देखो वायु आकारत्व तो ज्ञाप्य जो बौद्ध उत्पन्न होता है जो वैभाषिक है स्मृति नहीं हो पाएगा एक संस्कार तो नहीं वाधत्य कथित तुधि बुद्धि में कोई संस्कार भी स्थिर नहीं हो पाएगा बुद्धि तो क्षणिक है बुद्धि में क्षणिक कोई संस्कार को शुद्ध संस्कार भी नहीं हो पाएगा बंध तो बंध में ही रहोगे आधारस्व असत्व कोई स्थिर आधार नहीं होने के कारण आधार असत्यतः तुल्यता निर्निमित तत्व यहाँ पे जो है और निर्निमित्व को वहाँ पे कोई जाना आना कुछ भी नहीं हो पाएगा तब सब क्षणिक है वहाँ पे स्थान वा क्षणिक तत्वस्व ये क्षणिक धर्म तुम्हारा मतलब मान्यता होने के कारण हानवश नीचते किसी का मतलब कुछ तुम्हारे गुण की कुछ हानि कुछ गुण के आधार कुछ भी नहीं हो पाएगा कुछ गुण आधान भी नहीं है हुआ कुछ गुण जो था वही सही रहे नहीं किया तब जाती वित्तीय उत्पन्न करके नाश हो रहे है इसलिए ये सिद्धांत जो जो है ये ब्रह्मसूत्र में अच्छी तरह से इसको खंडन किया बौद्धवादी को तो अल्टीमेटली भगवान भात बोलते हैं कि बौद्ध जो है उस समय बहुत बड़ा हमारे ओपोनेंट था भगवान जिसमें उस समय एक कर्मकांड थे और एक बौद्ध थे और बौद्ध लगभग पूरा व्याप्त होकर के मतलब बलवान था बौद्धवादी के सिद्धांत को जो है ठीक से व्यय करने के लिए ब्रह्म सूत्र में शूत्र आकार में वेद भी लिखे हैं और भगवान भास्कर वहाँ पर लिखते हैं शून्यवाद को तो बोलते हैं खंडन करने के लिए कोई शब्द ही आवश्यकता ही नहीं है शून्य से तो कुछ उत्पन्न हो जाता है और अल्टीमेटली लिखते हैं कि शायद उनको जो है सृष्टि के प्रति कुछ विद्विष्ट था इसीलिए उन्हें अपने शिष्य को इस प्रकार भ्रमित कर दिया ऐसे ब्रह्म क्षूत्र परंतु एक्चुअली उन्हें शिष्य को भ्रमित नहीं किया शिष्य ने उसके शब्द को ठीक से नहीं समझ पाया तो को तो हम लोग अवतारोक लिया रोक पाओगे तो अपने आप ही मुक्त है तो और कोई तो तो मुक्ति तो तो को के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है ध्यान धर्म के क्या करोगे उसको ले करके बोलते हैं शांति साधन उन्थिका साधन किसको करेगा कोई साधन करके परिवर्तन करेगा वो तो कोई नहीं तो वो जो है शांति सीधता जी तुम उसको रोक पाते हो तो अजत्नशील मुक्ति हो जाएगा साधन उत्तर इसमें ये करो वो करो उसका आठ स्टेप्स है अच्छा, वो तुम्हारा साधन उगते अनर्थक है क्योंकि शनि को स्थिर है ही नहीं करेगा इसीलिए और एक ही कस्ट में समाप्त होता तो एक में ही समाप्त हो जाएगा वो इसीलिए शांति शांति अन्न अनपेक्षता उसको शांत करने के लिए दूसरे का अपेक्षा ही नहीं रखेगा वो साधन की अपेक्षा ही रहेगा तुम मृत्यु को शांत कर दोन की अपेक्षा तो ये होना संभव नहीं है शास्त्र ने तुम भी कुछ साधन के विधान किया शास्त्र ने कुछ साधन के विधान दिखाया आज यदि कोई स्थिर करता ही नहीं है कौन साधन करके अपने को परिवर्तन करेगा तुम्हारे यहाँ सब क्षणिक है शांति अजत्न सिद्धता मान लो तुम बुद्धि को रोक दिया अजत्न सिद्धि मुक्त हो जाए तुम तो साधन क्यों बोल दो फिर क्योंकि जो क्षणिक विज्ञान उठ रहा है क्षणिक विज्ञान बंद हो जाता है तो अपने यहाँ शांत हो जाएगा तो तुम साधन के लिए किसके लिए साधन विधान कर लो कोई स्थिर करता तो तुम्हारे पक्ष में ही नहीं जो साधन करेगा तो किसके लिए साधन विधान करता शांति सिद्धता साधन अनर्थिका एक ही कश्मिक समाप्त था एक एक विज्ञान छोटा छोटा विज्ञान उसमें समाप्त हो गया तो नाश हो गया दूसरे का आवश्यकता ही नहीं है दूसरे का आवश्यकता ही नहीं है एक एक कस्मिन समाप्त था शांति है और शांत हो जाने से अन्य अनपेक्षता दूसरी का अपेक्षा नहीं रखेगा दूसरी का अपेक्षा नहीं रखता इसलिए इस सिद्धांत का मतलब तो उस समय हमको लगता है तो इस इस उनके मत में क्या क्या, क्या क्या कमी है उसको थोड़ा दिखा रहे हैं कि देखो शांति सिद्धता साधन मुक्ति अनर्थ का कोई स्थिर करता नहीं होने के कारण किसी के अंदर अज्ञान था अथवा मन में में और उस तो नाश नाश हो हो गया एक जाता है। फिर मुक्तु के बंदो मुक्ति का अनुभव करने वाला एक स्थिर करता कहाँ से मिल पाएगा आप तो सब क्षणिक है इसीलिए बोलते हैं शांति तो मुक्ति तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा साधन अब तक क्योंकि साधन कौन करेगा लंबा समय साधन करके ध्यान करके तब जाके आप ये करते साधन उक्त अनर्थ का साधन था वहाँ पर काम नहीं क्योंकि कोई तीर काटता ही नहीं आया एक ही कस्मिन समाप्त बस एक क्षण में जान दिया तो उम्मीद समाप्त हो गया नया उत्पन्न कर दिया शांत अन्य अनपेक्षता जब उसी में शांत हो जाता है तो दूसरे को साधन का अपेक्षा ही नहीं रखेगा वो साधन किसके लिए बोले वृत्ति को तुम बंद कर दिया तो वृत्ति बंद कर मुक्त तो हो गया साधन किसका आवश्यक वो तो वहीं पर हो गया एक एक नया नया वृत्ति उत्पन्न होता है तुम उसको रोक दिया तो फिर जो है उसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं होता है बस शांति मुक्ति सर्वाथे क्षण के तथा अनपेक्षता अपेक्षा अपेक्षा यदि भिन्ने पर संतानता के तुम्हारी मत अपेक्षा जो, जो साधन तो करने के लिए सोचा उम्मीद गया फिर साधन करने वाला कोई भिन्न होगा <laughs> अपेक्षा यदि भिन्न अपनी पर संतान एक दूसरी संतान दूसरी फ्लो को आपको पड़ेगा इसम के कस्मिन सब जब तुम्हारा किसी का अपेक्षा नहीं रखता कोई वस्तु स्थिर हो उसके ऊपर तुम हथोड़ी चला सकते हो वो तो अपने क्षण में नाश हो रहा है तो इसलिए किसी साधन की अपेक्षा अथवा किसी इसका अपेक्षा किसके ऊपर करोगे तुम कौन साधन करेगा किसको लेके साधन करेगा सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे क्षणिक है जब स्थिर कुछ होता तब तो, तो वहाँ पे कुछ परिवर्तन आप देख सकते थे इसलिए आप बोलते हैं अपेक्षा यदि भिन्न अपि मतलब ये अपने से भिन्न विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान भिन्न अपि पर संतान भिन्न संतान की करते हो सर्वार्थ क्षणिक सब कुछ तो क्षणिक है तुम्हारा तो कश्मीन तथा अन्य अपने अनपेक्षा था इससे किसमें परिवर्तन होगा समझेगा कैसे वो तो क्षणिक है फर्त तो क्या हो जाएगा कि मैं दूसरे किसी के कि और मान लीजिए इस व्यक्ति को इसको परिवर्तन करने के लिए कोई एक वस्तु लाया इसको साफ करने के लिए तब तक तो नाश हो गया तो किसको साफ करोगे इसको, जिसको भी भी भी कर, तो किसे साफ करोगे इस प्रकार से इस्ञानवाद को लेकर ब्रह्म पढ़ते पढ़ते कभी आप भी आएगा और जुक्ति भी ऐसा ऐसा देते हैं कि मत जैसे हमारे आनंद गिरिजी बोल रहे थे तुम्हें यदि नाश होकर उत्पत्ति असत का नाश हो जाएगा तो सत्य होगा मजे का तुम कहाँ बोल रहे थे असत नाश होकर के उत्पत्ति होते है असत से उत्पत्ति होते है ये तुम कहना चाहते तो अशत हो तो असत नाश होकर उत्पत्ति होगा तो असत का नाश होगा तो हो जाएगा तो सत्य उत्पत्ति सतकार जो बात को प्राप्त कर लिया इस प्रकार से ये मतलब हंसी वाले उन लोगों को, को, को देते बात बिल्कुल जो है, तो है।, है को समझ नहीं पाए वो आत्मा को मान लिया क्षणिक मान लिया सारे वस्तु को क्षणिक मान लिया वस्तु क्षणिक है ये कोई भी वस्तु क्षणिक होने के कारण जो दुखत्त होगा क्षणिक बोलना भगवान श्री कृष्ण ने बोला वो आदि अंत वाला क्षणिक मतलब एक बिगिनिंग है एक एंड है वो परमानेंट नहीं है परंतु उसको देखने वाला एक परमानेंट वस्तु है तो उनको सिद्धांत में वही नहीं है उसको भी आलय विज्ञान को भी क्षणिक मानते हैं और एक उत्पन्न कर से दिया की धारा हमको देखते हैं फ्लो परंतु वो नहीं है एक एक क्षण में एक एक नया नया लव्स आता जा रहा है ऐसा उनके से तेल की एक बूंद से एक नया निकालती है तो इसीलिए तेल की चाय होती है इसी प्रकार से क्षणिक विज्ञान मतलब विज्ञान में बुद्धि में नए नए नए नए वृत्ति आते जाते हैं ये उनके सिद्धांत है अपेक्षा यदि भिन्न जिस प्रकार से भिन्न होने पर ही मतलब साधन अलग और जो साधन करने वाला अलग इतना होते हुए भी पर संतान एक दुष्टा कोई संतान को तुम चाहते स्वता वो भी तो क्षणिक होगा मान लीजिए मैं ध्यान करने बैठा तो कोई एक वृत्ति लेकर उठा तो भी क्षणिक होगा क्षणिक होगा उधर क्षणिक होगा तो उसको समझने वाला वो भी क्षणिक होगा तो किसके अंदर क्रिया मतलब शुद्ध आएगी शुद्धता किसमें हो ही नहीं पाएगा और इसलिए बंध मुक्ति को अनुभव करने वाला एक कोई स्थिर करता ही नहीं है तो बस क्षणिक है तो किसके लिए बंध इसलिए भगवान भास्कर को ये लेखने का पहले बार यहां पर आया कि किस दुष्टिवादी को लेकर के बोल रहे हैं इसके पहले हाँ इसके पहले किसी वादी को लेकर के नहीं बोले वादी के सिद्धांत में क्या कम है उसको तो तुम्हारे अपने तो उस दिन के लिए बंधन है तो अपने पिछले अपने किसके लिए साधन किसके अपेक्षा के अपेक्षा साधन की अपेक्षा किसान साधन निरक्षर हो जाएगा ठीक है तुकाल स्व सुदूत इतर इतर योगिनौ जोगा जस्ु स्वन्नक्षि भगवान्ल सभूत इतर इतर योगि संस्कृत स्वान्नक्षिहतिल काल सभूत सामन काल इतर इतर योगिनौन दो संस्कृत का संस्कृत जो हुआ स्वर्ण तो हो जाएगा क्योंकि तनाश तो हो गया जो साधन करने के लिए सोचा था जो साधन करने के तुल्य काल समुद्भूत साधन और साधन को करने वाला तो दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ ठीक है ना इतर इतर जोखिनो मतलब दो अलग अलग जोगी जो है जोगाचार संस्कृत जोग से जो संस्कृत हुआ स्वर्ण तो भिन्न हो गया, इसलिए तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार हुआ तुम्हारे यहाँ पे साधन भी क्षणिक जिसके अंदर संस्कार होगा शुद्ध संस्कार मतलब पहला संस्कार जा करके नया संस्कार आ रहे हैं बंधन जा करके मुक्ति का अनुभव कर रहे ऐसा कोई स्थिर करता है नहीं होने के कारण तुम्हारे सिद्धांत जो है ये मुक्ति के सिद्धांत यथार्थ सिद्धांत तो नहीं है ये कहीं न कहीं का भी उपाय तुल्य कालस्ट समय इतर इतर जो होगी न सेम टाइम एंड कनेक्टेड विद इच अदर इट्स टू डिपेंड ऑन जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर बोल रहे पर दो तो अच्छा नहीं कहाज कनेक्शन इट इज बेनिफिट किसके लिए समस्या होगा दो मान लीजिए एक साधन करने वाला एक साधन साधन ये दोनों आपने लिया और ये साधन करके कोई साधन करने वाला शुद्ध होता है तो परंतु दोनों ही क्षणिक है किसके लिए साधन साधन विस्तृत कैसे होगा दोनों ही क्षणिक नया वस्तु उत्पन्न होता है, है।, होता है। जो जिसके अंदर है वो भी वैसे एक नया वस्तु उत्पन्न होता है परंतु इतना उनके उसने क्या बोला कि उस जिसको जिस उत्पन्न हुआ ना जो फ्लो है समान जातीय वृत्ति उत्पन्न करके नाश होता है तो क्या होगा कि जो हमारा समान जाति होता उस प्रकार की उत्पन्न करके परिशोधित कुछ वही नहीं जाए जिस प्रकार आपने बोला हाँ। उनका सिद्धांत कर दिया कि लव वोरा जल रहा है तो क्या हो जाएगा कोई एक नया वृत्ति उत्पन्न क्षणित में वो नाश हो जाएगा और वो जो अंत उत्पन्न होगा और स्वजातीय वृत्ति उत्पन्न करके ना स्वजातीय वृत्ति उत्पन्न करके नाश होगा तो जब आप साधन करोगे तो उसका जो परिशोधन होगा कैसे पता लगेगा तो पहले जो अज्ञान तो करेगा वो शुद्ध तो हो ही नहीं पाएगा इस, इस मनोवृत्ति को लेके क्या बोल रहे हैं कौन सा वेदांत वेदांत तो मन अंत शुद्ध होता है मनोवृत्ति का ये मानते हैं कि क्या? वो उठता है फिर वो भी तो ऐसा ही मानते हैं कि उठता है उठते नाश होता है इस मन को स्थिर करना ही तो वेदांत साधना है ये मनोवृत्ति है मन विषय के ओर दौड़ते रहते हैं इस मनोवृत्ति को स्थिर करके भगवान में लगन ये वेदांतिक और मनो आत्मा नित्व मुक्त आत्मा में तो कुछ नहीं हो रहा है उसने विज्ञान को आत्मा मान लिया वेदांत तो अंतकरण को तो अलग कर दिया आत्मा सर्वथा अलग है और अंतकरण ही बुद्धि का बुद्धि के माध्यम से आत्मा में बंधुत्व का आरोप करता है और अंतकरण आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए प्रयास करता है परंतु वेदांत तो दोनों को ही झूठ मानते है बोलते हैं कि जब तक ये बंधन की भ्रांति है तब तक तुम प्रयास करोगे जैसे आपका निश्चय हो जाएगा कि के बंधन नहीं है तब तक तुम्हार, तुम्हारे प्रयत्त पे छुट जाते हैं वो विवेक भैया इस, इसका होता है वो ये तो एक मत है और मनोवृत्ति जो है जगत, जगत की ओर जाना यही मतलब जगत के बुद्ध में सत्यत्व मान करके और ये मिथ्या बुद्ध तो हमें निदेश आनंद दे पाएगा ये बुद्धि हमारी जीवन तो मुक्ति का आनंद फिर भी देख लो नहीं रहने के कारण फिर भी देखा और संचित कर्म ज्ञान से जल जाता है मतलब इस कर्म के साथ तीनों काल में मेरा कुछ सम्बन्ध तीनों काल में संबंध पहले जब तक ये हमारा कार्यक्रम भाव रहेगा तब तक से तो चलता रहेगा यदि ये निश्चय हो जाता है कि शरीर अपनी प्रलब्ध के अनुसार अपना काम कर रहे हैं मैं तीनों काल में शरीर का दृष्टा प्रब्ध का दृष्टा हूँ प्रब्ध के साथ मेरा कोई संबंध संबंधी दीर्घ निश्चय रहने पर क्या होता है अगला फिर उत्पन्न नहीं ठीक है आज यहीं पे रखते हैं बहुत जान शक्ति हो गया पूर्णमाद पूर्णमिद पूर्णनाथ पूर्ण मुद्दते पूर्णस्दा पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शांति कल क्लास कल अवकाश होगा कल छुट्टी है कल अष्टमी है